वेदांत सूत्र अध्याय तीन चौथा पाद संबंध तीसरे पाद में परमात्मा की प्राप्ति के उपाय भूत भिन्न भिन्न विद्याओं के विषय में प्रतीत होने वाले विरोध को दूर किया गया तथा उन विद्याओं में से किस विद्या के कौन से गुण दूसरी विद्या में ग्रहण किए जा सकते हैं कौन से नहीं किए जा सकते इन विद्याओं का अलग अलग अनुष्ठान करना उचित है या इनमें से कुछ का समुच्चय भी किया जा सकता है इत्यादि विषयों पर विचार करके सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया अब ब्रह्म ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है या नहीं उसके अंतरंग साधन कौन से हैं और बहिरंग कौन से हैं इन सब बातों पर विचार करके सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए चौथा पाद आरंभ किया जाता है यहाँ पहले परमात्मा की प्राप्ति रूप पुरुषार्थ की सिद्धि केवल ज्ञान से ही होती है या कर्मादि के समुच्चय से इस पर विचार आरंभ करने के लिए वेद वेदव्याजी अपना निश्चित मत बतलाते हैं सूत्र एक पुरुषार्थोत्शादितिवा दराय पुरुषार्थ परब्रह्म प्राप्ति रूप पुरुषार्थ की सिद्धि अतः इससे अर्थात ब्रह्म ज्ञान से होती है शब्दात क्योंकि शब्द श्रुति के वचन से यही सिद्ध होता है इति यह बाधरायण वादरायण कहते हैं व्याख्या वेद व्यास जी महाराज सबसे पहले अपना मत बतलाते हैं कि तरति शोकमात्मवित आत्मज्ञानी शोक मोह से तर जाता है तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात्म पुरुषम उपैति दिव्यम ज्ञानी महात्मा नाम रूप से मुक्त होने पर पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है ब्रह्म विद्यापनोति परम ब्रह्मवेत्ता परमात्मा को प्राप्त हो जाता है ज्ञावादेव मुचते सर्वपाश परम देव को जानकर सब प्रकार के पासों बंधनों से मुक्त हो जाता है इस प्रकार श्रुति का कथन होने से यही सिद्ध होता है कि परमात्मा की प्राप्त रूप परम पुरुषार्थ की सिद्धि इस ब्रह्म ज्ञान से ही होती है संबंध उपयुक्त सिद्धांत से जैमिनी ऋषि का मतभेद दिखाते हुए कहते हैं सूत्र दो शेषत्वाद पुरुषार्थवादो यथान्य स्वीति जैमिनी शेषत्वाद कर्म का अंग होने के कारण पुरुषार्थवाद ब्रह्म विद्या को पुरुषार्थ का हेतु बताना अर्थवाद मात्र है यथा जिस प्रकार अन्यषु यज्ञ के दूसरे अंगों में फलश्रुति अर्थवाद मानी जाती है ये यह जैमिणी ही जैमिणी आचार्य कहते हैं व्याख्या आचार्य जैमिणी यह मानते हैं कि आत्मा कर्म का कर्ता होने से उसके स्वरूप का ज्ञान कराने वाली विद्या भी कर्म का अंग है इसलिए उसे पुरुषार्थ का साधन बताना उसकी प्रशंसा करना है पुरुषार्थ का साधन तो वास्तव में कर्म ही है जिस प्रकार कर्म के दूसरे अंगों की फलश्रुति उनकी प्रशंसा मात्र समझी जाती है वैसे ही इसे भी समझना चाहिए संबंध विद्या कर्म का अंग है इस बात को सिद्ध करने के लिए कारण बतलाते हैं आचार दर्शनाथ आचार दर्शनार्थ श्रेष्ठ पुरुषों का आचार देखने से ही ये से भी यही सिद्ध होता है कि विद्या कर्मों का अंग है व्याख्या को उपनिषद में यह प्रसंग आया है कि राजा जनक ने एक बहुत समय बहुत दक्षिणा वाला यज्ञ किया उसमें गुरु तथा पांचाल देश गुरु तथा पांचाल देश के बहुत से ब्राह्मण एकत्र हुए थे इत्यादि छांदोग्य में वर्णन आया है कि राजा अश्वपति ने अपने पास ब्रह्म विद्या सीखने के लिए आए हुए ऋषियों से कहा आप लोग सुने, मेरे राज्य में न तो कोई चोर है न कंजूस है न मध्य पीने वाला है न अग्निहोत्र ना करने वाला है और न कोई विद्याहीन है यहाँ कोई परिस्त्रीगामी पुरुष ही नहीं है फिर उल्टा स्त्री कैसे रह सकती है न मै जनपदे न कदरियो न मध्यपह नाना हिताग्नि ना न स्वैरि स्वैरणी कुतः हे पूज्यगण मैं अभी यज्ञ करने वाला हूँ एक एक ऋत्विज को जितना धन दूंगा उतना ही आप लोगों को भी दूंगा आप यहीं ठहरिए महर्षि उद्दालक भी यज्ञ कर्म करने वाले थे उन्होंने अपने पुत्र श्वेत केतु को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था यज्ञवल्क भी जो ब्रह्मवादियों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं गृहस्थ और कर्म करने वाले थे उस प्रकार श्रुतियों में वर्णित श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण करने से भी यही सिद्ध होता है कि ब्रह्मविद्या कर्म का ही अंग है और कर्मों के सहित ही वह पुरुषार्थ का साधन है संबंध इसी बात को श्रुति प्रमाण से दृढ़ करते हैं तत्श्रुते सूत्रचार तद विषयक श्रुति से भी यही बात सिद्ध होती है व्याख्या श्रुति का कथन है कि जो ओहकार रूप अक्षर के तत्व को जानता है और जो नहीं जानता वे दोनों ही कर्म करते हैं परंतु जो कर्म विद्या श्रद्धा और योग से युक्त होकर किया जाता है नहीं प्रबलतर होता है इस प्रकार श्रुति में विद्या को कर्म का अंग बतलाया है इससे भी यही सिद्ध होता है कि केवल ज्ञान पुरुषार्थ का हेतु नहीं है संबंध पुनः इसी बात को दृढ़ करने के लिए प्रमाण देते हैं सूत्र पाँच समन्वयरंभणाथ समन्वयरम्भणाथ अर्थात विद्या और कर्म दोनों जीवात्मा के साथ जाते हैं यह कथन होने के कारण भी यही बात सिद्ध होती है व्याख्या जब आत्मा शरीर से निकलकर जाता है तब उसके साथ प्राण अंतकरण और इंद्रियां तो जाती ही हैं विद्या और कर्म भी जाते हैं इस प्रकार विद्या और कर्म दोनों के संस्कारों को साथ लेकर जीवात्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन बताया जाने के कारण यह सिद्ध होता है कि विद्या कर्म का अंग ही है संबंध फिर दूसरे प्रमाण से भी इसी बात को सिद्ध करते हैं सूत्र छय तद्वतो विधानात्, तद्वतः आत्मज्ञान युक्त अधिकारी के लिए विधानात् कर्मों का विधान होने के कारण भी यही सिद्ध होता है व्याख्या श्रुति ने ब्रह्म विद्या की परंपरा का वर्णन करते हुए कहा है कि इस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश ब्रह्मा ने प्रजापति को दिया प्रजापति ने मनु से कहा मनु ने प्रजावर्ग को सुनाया ब्रह्मचारी नियमानुसार गुरु की सेवा आदि कर्तव्य कर्मों का भली भांति अनुष्ठान करते हुए वेद का अध्ययन समाप्त करे फिर आचार्य कुल से समावर्तन संस्कार पूर्वक स्नातक बनकर लौटे और कुटुंब में रहता हुआ पवित्र स्थान में स्वाध्याय करता रहे पुत्र और शिष्यादि को धार्मिक बनाकर समस्त इंद्रियों को अपने अंतकरण में स्थापित करें इन सब नियमों को बताकर उनके फल का इस तरह वर्णन किया है इस प्रकार आचरण करने वाला मनुष्य अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है इस तरह विद्यापूर्वक कर्म करने के विधान से यह बात सिद्ध होती है कि विद्या कर्म का अंग है संबंध इतना ही नहीं अपितु सूत्रसात नियमाच्य नियमात श्रुति में नियमित किया जाने के कारण च कर्म अवश्य कर्तव्य है अतः विद्या कर्म का अंग है यह सिद्ध होता है व्याख्या श्रुति का आदेश है कि मनुष्य शास्त्र भी श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान करते हुए ही इस जगत में सौ वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा करे इस प्रकार जीवन यात्रा का निर्वाह करने पर तुझ मनुष्य में कर्म लिप्त नहीं होंगे इसके सिवा दूसरे प्रकार का ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे कर्म लिप्त न होवे इस प्रकार आजीवन कर्मानुष्ठान का नियम होने से भी यही सिद्ध होता है कि केवल ज्ञान पुरुषार्थ का हेतु नहीं है संबंध इस प्रकार जैमिनी के मत का वर्णन करके सूत्रकार अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए उत्तर देते हैं सूत्र 8। अधिकोपदेशातु बादरायण सेवं तद्दर्शनात् किंतु अधिकोपदेशाद श्रुति में कर्मों की अपेक्षा अधिक ब्रह्म विद्या के महात्मा का कथन होने के कारण वादरायण से व्यास जी का मत एवं जैसा प्रथम सूत्र में कहा था वैसा ही है तद क्योंकि श्रुति में विद्या की अधिकता वैसी दिखलाई गई है व्याख्या जैमिनी ने जो विद्या को कर्म का अंग बताया है वह ठीक नहीं है उन्होंने अपने कथन की सिद्धि के लिए जो युक्तियाँ दी है वे भी आभास मात्र ही हैं अत वाजरायण ने पूर्व सूत्र में जो अपना मत प्रकट किया है वह अब भी ज्यों का त्यों है जैमिनी की युक्तियों से उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है यद्यपि ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ लोक संग्रह के लिए या प्रारब्धानुसार शरीर स्थिति के निमित्त किए जाने वाले कर्म रहे हैं तो उनसे कोई हानि नहीं है तथापि परमात्मा की प्राप्ति रूप पुरुषार्थ का कारण तो एकमात्र परमात्मा का तत्वज्ञान ही है इसके सिवा न तो कर्म ज्ञान का समुच्चय पुरुषार्थ का साधन है और न केवल कर्म ही क्योंकि श्रुति में कहा है इष्टापुर मन्यमान वरिष्ठ नानथेयो वेद यंते प्रमूढ़ा नाक पृष्ठे ते सुकृतेन भुत्व लोकमीनतरम वावशंति इष्ट और पुर्त कर्मों को ही श्रेष्ठ मानने वाले मूर्ख लोग उससे भिन्न वास्तविक श्रेय को नहीं जानते वे शुभ कर्मों के फल फलरूप स्वर्गलोक के उच्चम स्थान में उच्चतम स्थान में वहां के भोगों का अनुभव करने के इस मनुष्यलोक में या इससे भी अत्यंत नीचे के लोकों में गिरते हैं परीक्षलोका कर्मचितान ब्राह्मणोंवेदमायान्ना कृतः कृतेन तद्विज्ञाथम स गुरेवाभिगछे समिताड़ी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इस प्रकार कर्म से प्राप्त होने वाले लोगों की परीक्षा करके अर्थात उनकी अनित्यता को समझकर कर द्विज को उनसे सर्वथा विरक्त हो जाना चाहिए तथा यह निश्चय करना चाहिए कि वह अकृत अर्थात स्वतः सिद्ध परमात्मा कर्मों के द्वारा नहीं मिल सकता अतः जिज्ञासु पुरुष उन ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए वेदज्ञ ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप हाथ में संविधा लिए हुए जाए इस तरह अपने शरण में आए हुए शिष्य को ब्रह्म ज्ञानी महात्मा ब्रह्म विद्या का उपदेश करे यह सब कहकर श्रुति ने वहाँ ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन किया है और उसे ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने योग्य बतलाकर कहा है कि कार्य कारण स्वरूप उस ब्रह्म को जान लेने पर इस मनुष्य के हृदय की छिजड़ ग्रंथ का भेदन हो जाता है सब संशय नष्ट हो जाते हैं और समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है भिद्यंते हृदयग्रंथे छिद्यन्ते सर्वसंशया चाश्य कर्माणि तस्मिन दृष्टि परावरे इस प्रकार श्रुति में जगह जगह कर्मों की अपेक्षा ब्रह्म ज्ञान का महत्व बहुत अधिक बताया गया है इसलिए ब्रह्म विद्या कर्मों का अंग नहीं है संबंध श्रेष्ठ पुरुषों का आचार देखने से जो विद्या को कर्म का अंग बताया गया था उसका उत्तर देते हैं सूत्र नौ तुल्यम तू दर्शनाम दर्शनम तुल्यम तु दर्शनम दर्शनम आचार का दर्शन तु तो तुल्यम समान है अतः उससे विद्या कर्म का अंग है यह नहीं सिद्ध होता व्याख्या आचार से भी यह सिद्ध नहीं होता कि विद्या कर्म का अंग है क्योंकि श्रुति में दोनों प्रकार का आचार देखा जाता है एक और ज्ञाननिष्ठ जनकादि गृहस्थ महापुरुष लोग संग्रह के लिए यज्ञ त्यागादि कर्म करते देखे जाते हैं तो दूसरी ओर केवल भिक्षा से निर्वाह करने वाले विरक्त सन्यासी महात्मा लोक संग्रह के लिए ही समस्त कर्मों का त्याग करके ज्ञान निष्ठ हो केवल ब्रह्मचिंतन में रत रहते हैं इस प्रकार आचार तो दोनों ही तरह के उपलब्ध होते हैं इससे कर्म की प्रधानता नहीं सिद्ध होती है जिनको वास्तव में ज्ञान प्राप्त हो गया है उनको न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन है और न उनके त्यागने से ही अतव प्रारब्ध तथा ईश्वर के विधानानुसार उनका आचरण दोनों प्रकार का ही होता है इसके सिवा श्रुति में यह भी कहा है कि इसीलिए पूर्व के विद्वानों ने आग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान नहीं किया इस आत्मा को जानकर ही ब्राह्मण लोग उत्तरादि की इच्छा का त्याग करके विरक्त हो भिक्षा से निर्वाह करते हुए विचरते हैं याज्ञवल्क ने भी दूसरों में वैराग्य की भावना उत्पन्न करने के लिए अंत में सन्यास ग्रहण किया इस प्रकार श्रुतियों के कर्म त्याग के आचार का भी जगह जगह वर्णन पाया जाता है इसलिए यही सिद्ध होता है कि परम पुरुषार्थ का हेतु केवल ब्रह्म ज्ञान ही है और वह कर्म का अंग नहीं है संबंध पूर्व पक्ष की ओर से जो श्रुति का प्रमाण दिया गया था उसका उत्तर देते हैं असारवत्रिकी अर्थात असारवत्रिकी वह श्रुति सर्वत्र संबंध रखने वाली नहीं है एक देशी है या क्या पूर्व पक्ष ने जो जदय विद्या करोती इत्यादि श्रुति का प्रमाण दिया है वह सब विद्याओं से संबंधित नहीं है एक देशी है अतः उस प्रकरण में आई हुई उद्गीत विद्या से ही उसका संबंध है उसको ही वह कर्म का अंग बताती है अन्य सब प्रकरणों में वर्ण समर्थ विद्याओं से उसका कोई संबंध नहीं है अतः उस एक देशीय श्रुति से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि विद्या मात्र कर्म का अंग है संबंध पाँचवें सूत्र में पूर्व पक्षी ने जिस श्रुति का प्रमाण दिया है उसके विषय में उत्तर देते हैं सूत्र 11. विभाग सतवत सतवत एक सौ मुद्रा के विभाग की भांति विभाग उस श्रुति में कहा हुआ विद्या कर्म का विभाग अधिकारी भेद से समझना चाहिए व्याख्या जिस प्रकार किसी को आज्ञा दी जाए कि 100 मुद्रा उपस्थित लोगों को दे दो तो सुनने वाला पुरुष पाने वाले लोगों के अधिकार के अनुसार विभाग करके उन मुद्राओं का वितरण करेगा उसी प्रकार इस श्रुति के कथन का भाव भी अधिकारी के अनुसार विभाग पूर्वक समझना चाहिए जो ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी है उसके कर्म तो यही नष्ट हो जाते हैं अतः वह केवल विद्या के बल से ही ब्रह्म को जाता है उसके साथ कर्म नहीं जाते और जो सांसारिक मनुष्य हैं या साधन भ्रष्ट हैं उनके साथ विद्या और कर्म दोनों के ही संस्कार जाते हैं वहाँ विद्या का अर्थ परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान नहीं किंतु केवल श्रवण मनन आदि का अभ्यास समझना चाहिए अतः इससे भी विद्या कर्म का अंग है यह सिद्ध नहीं होता संबंध पूर्व पक्ष की ओर से जो छठे सूत्र में प्रजापति के वचनों का प्रमाण दिया गया था उसका उत्तर देते हैं सूत्र 12। अध्ययन मात्र अध्ययन मात्र जिसने विद्या का केवल अध्ययन मात्र किया है अनुष्ठान नहीं ऐसे विद्वान के विषय में यह कथन है व्याख्या प्रजापति के उपदेश में जो विद्या संपन्न पुरुष के लिए कुटुंब में जाने और कर्म करने की बात कही गई है वह कथन गुरुकुल से अध्ययन मात्र करके निकलने वाले ब्रह्मचारी के लिए है अतः जिसने ब्रह्म विद्या का केवल अध्ययन किया है मनन और निधिध्यासन पूर्वक उसका अनुष्ठान नहीं किया है ऐसे अधिकारी के प्रति अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्मों का विधान है जो कि सर्वथा उचित है किंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि ब्रह्म विद्या कर्मों का अंग है संबंध पूर्व पक्ष की ओर से जो अंतिम श्रुति प्रमाण दिया गया है उसका उत्तर चार सूत्रों में अनेक प्रकार से देते हैं सूत्र तेरा न विशेषात् अविशेषात वश्रुति विशेष रूप से विद्वान के लिए नहीं कही गई है इसलिए ना ज्ञान के साथ उसका समुच्चय नहीं है वहां जो त्याग व्याख्या वहां जो त्याग त्यागपूर्वक आजीवन कर्म करने के लिए कहा है वह कथन सभी साधकों के लिए समान भाव से है ज्ञानी के लिए विशेष रूप से नहीं है अतः उससे न तो यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म विद्या कर्म का अंग है और न यही सिद्ध होता है कि केवल ब्रह्म विद्या से परम पुरुषार्थ प्राप्त नहीं होता संबंध यदि उस श्रुति को समान भाव से सबके लिए मान लिया जाए तो फिर उसके द्वारा ज्ञानी के लिए भी तो कर्म का विधान हो ही जाता है इस पर कहते हैं सूत्र चौदह स्तुतये नु मतिर्वा वा। अथवा यो समझो कि स्तुतये विद्या की स्तुति के लिए अनुमति ही सम्मति मात्र है व्याख्या यदि श्रुति को समान भाव से ज्ञानी के लिए भी माना जाए तो उसका यह भाव समझना चाहिए कि ज्ञानी लोग संग्रहार्थ आजीवन कर्म करता रहे तो भी ब्रह्म विद्या के प्रभाव से उसमें कर्म लिप्त नहीं होते वह उनसे सर्वथा संबंध रहित रहता है इस प्रकार ब्रह्म विद्या की प्रशंसा करने के लिए यह श्रुति कर्म करने की सम्मति मात्र देती है उसे कर्म करने के लिए बाध्य नहीं करती अतः यह श्रुति विद्या को कर्मों का अंग बतलाने के लिए नहीं है संबंध इसी बात को सिद्ध करने के लिए दूसरी युक्ति देते हैं सूत्र 15 काम कार्य च इसके सिवा एक कई एक विद्वान काम कारेण पूर्वक अर्थात कर्मों का त्याग कर देते हैं इसलिए भी विद्या कर्मों का अंग नहीं है व्याख्या श्रुति कहती है कि किम प्रजया करश्यामो येषाम नोयमात्म लोक हम प्रजा से क्या प्रयोजन सिद्ध करेंगे जिसका यह पर ब्रह्म परमेश्वर ही लोक अर्थात निवास स्थान है इत्यादि श्रुतियों में कितने ही विद्वानों का शिक्षा पूर्वक गृहस्थ आश्रम और कर्मों का त्याग करना बतलाया गया है यदि कुर्वन देवे इत्यादि श्रुति सभी विद्वानों के लिए कर्म का विधान करने वाली मान ली जाए तो इस श्रुति से विरोध आएगा अतः यही समझना चाहिए कि विद्वानों में कोई अपनी पूर्व प्रकृति के अनुसार आजीवन कर्म करता रहता है और कोई छोड़ देता है इसमें उनकी स्वतंत्रता है इसलिए भी यह सिद्ध नहीं होता कि विद्या कर्म का अंग है संबंध प्रकारांतर से इसी बात को सिद्ध करते हैं उपमर्दम सूत्र छोला च इसके सिवा उपमर्दम ब्रह्म विद्या से कर्मों का सर्वथा नाश हो जाना कहा है इससे भी पूर्वोक्त बात सिद्ध होती है व्याख्या उस परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर इसके समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं इत्यादि श्रुतियों में तथा स्मृति में भी ज्ञान का फल समस्त कर्मों का भली भांति नाश बतलाया है यथिधांसी समृद्धोघ्निर् भस्म कुरते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी भस्म सात् कुरते तथा हे अर्जुन जैसे प्रज्वलित आग लकड़ियों को भस्म कर डालती है उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है इसलिए ब्रह्म विद्या को कर्म का अंग नहीं माना जा सकता तथा केवल ब्रह्म विद्या से परमात्मा की प्राप्ति रूप परम पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती यह कहना भी नहीं बन सकता संबंध यहां तक जैमिणी द्वारा उपस्थित की हुई सब शंकाओं का उत्तर देकर यह सिद्ध किया कि ब्रह्म विद्या कर्म का अंग नहीं है स्वतंत्र साधन है अब उसी बात की पुनः पुष्टि करते हैं ऊर्धरेतु शब्दे ही सूत्र सत्रह ऊर्धरेतु जिनमें वीर को सुरक्षित रखने का विधान है ऐसे तीन आश्रमों में च भी ब्रह्म विद्या का अधिकार है क्योंकि शब्दे वेद में ऐसा कहा है इसलिए ब्रह्म विद्या कर्मों का अंग नहीं है व्याख्या जैसे गृहस्थ आश्रम में ब्रह्म विद्या के अनुष्ठान का अधिकार है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और संन्यास इन तीनों आश्रमों में भी उसके अनुष्ठान का अधिकार है क्योंकि वेद में ऐसा ही वर्णन है मुंडकोपनिषद में कहा है कि तपश्रद्धे ये शिपुवसंत्यरणे शांता विद्वांसो भैक्षचर चरंत श्रीरद्वार ते विरजा प्रयांति यामा मृतः सपुरुषो यभ्य आत्मा जो वन में रहने वाले वानप्रस्थ, शांत स्वभाव वाले विद्वान गृहस्थ तथा भिक्षा से निर्वाह करने वाले ब्रह्मचारी और सन्यासी तप एवं श्रद्धा का सेवन करते हैं वे रजोगुण से रहित साधक सूर्य के मार्ग से वहां चले जाते हैं जहां जन्म मृत्यु से रहित नित्य अविनाशी परम पुरुष निवास करता है इसके सिवा अन्य श्रुतियों में भी इसी प्रकार का वर्णन मिलता है इससे यह सिद्ध होता है कि विद्या कर्मों का अंग नहीं है क्योंकि सन्यासी के लिए वैदिक यज्ञादि कर्मों का विधान नहीं है और उनका ब्रह्म विद्या में अधिकार है यदि ब्रह्म विद्या को कर्म का अंग मान लिया जाए तो सन्यासी के द्वारा उसका अनुष्ठान कैसे संभव होगा संबंध अब जर्मनी की ओर से पुनः शंका उपस्थित की जाती है सूत्र अठारह परामर्शम जैमनी रचोदना चापवदति जैमि आचार्य जैमिनी परामर्शम उक्त श्रुति में सन्यास आश्रम का अनुवाद मात्र मानते हैं विधि नहीं ही क्योंकि अचोदना उसमें विधि सूचक क्रियापद का प्रयोग नहीं है च इसके सिवा अपवदति श्रुति सन्यास का अपवाद अर्थात निषेध करती है व्याख्या आचार्य जर्मनी का कथन है कि संन्यास आश्रम अनुष्ठेय अर्थात पालन करने योग्य नहीं है गृहस्थ आश्रम में रहकर कर्मानुष्ठान करते हुए ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ सिद्ध हो सकता है पूर्वोक्त श्रुति में भैक्षचर्याम चरणतः इन पदों के द्वारा संन्यास का अनुवाद मात्र ही हुआ है विधि नहीं है क्योंकि वह विधि सूचक क्रियापद का प्रयोग नहीं है इसके सिवा श्रुति ने स्पष्ट शब्दों में संन्यास का निषेध भी किया है जैसे जो अग्निहोत्र का त्याग करता है वह देवों के वीरों को मारने वाला है आचार्य को उनकी इच्छा के अनुरूप धन दक्षिणा में देकर संतान परंपरा को बनाए रखो उसका उच्छेद न करो इन वचनों द्वारा संन्यास आश्रम का प्रतिवाद होने से यही सिद्ध होता है कि संन्यास आश्रम आचरण में लाने योग्य नहीं है अतएव सन्यासी का ब्रह्म विद्या में अधिकार बताकर यह कहना कि विद्या कर्म का अंग नहीं है ठीक नहीं है संबंध इसके उत्तर में सूत्रकार अपना मत व्यक्त करते हैं सूत्र सूत्रीस अनुष्ठेयम बाधरायण साम्य श्रुते है बादरायण व्यासदेव कहते हैं कि अनुष्ठेयम गृहस्थ की ही भांति अन्य आश्रमों के धर्मों का अनुष्ठान भी कर्तव्य है साम्याश्रुति है क्योंकि श्रुति में समस्त आश्रमों की और उनके धर्मों की कर्तव्यता का समान रूप से प्रतिपादन किया गया है व्याख्या जैमिनी के उक्त कथन का उत्तर देते हुए वेद व्यास जी कहते हैं उक्त श्रुति में चारों आश्रमों का अनुवाद है परंतु अनुवाद भी उसी का होता है जो अन्यत्र भीत हो दूसरी दूसरी श्रुतियों में जैसे गृहस्थ आश्रम का विधान प्राप्त होता है उसी प्रकार अन्य आश्रमों का विधान भी उपलब्ध होता है इसमें कोई अंतर नहीं है अतः जिस प्रकार गृहस्थ आश्रम के धर्मों का अनुष्ठान उचित है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और संन्यास के धर्मों का भी अनुष्ठान करना चाहिए पूर्व पक्षी ने जिन श्रुतियों के द्वारा संन्यास का निषेध सूचित किया है उनका तात्पर्य दूसरा ही है वहाँ अग्निहोत्र का त्याग न करने पर जोर दिया गया है यह बात उन्हीं लोगों पर लागू होती है जो उसके अधिकारी हैं। गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रमों में रहते हुए कभी अग्निहोत्र का त्याग नहीं करना चाहिए यही बताना श्रुति को अभिष्ट है इस प्रकार संतान परंपरा को उच्छेद न करने का आदेश भी उन्हीं के लिए है जो पूर्णतः विरक्त नहीं हुए हैं। विरक्त के लिए तो तत्काल संयास लेने का विधान श्रुति में स्पष्ट देखा जाता है यथा यदा हरे वृजेत तद हरे व प्र्रजेत अर्थात जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन संन्यास ले ले अतः सं का ही ब्रह्म विद्या में अधिकार होने का कारण विद्या को कर्म का अंग न मानना ही ठीक है संबंध प्रकार प्रकारांतर से ऐसे सिद्धांत को दृढ़ करते हैं सूत्र बीस विधिवत धारणवत वा अथवा विधि ही उक्त मात्रा में मंत्र में अन्य आश्रमों की विधि ही माननी चाहिए अनुवाद नहीं धारणवत जैसे संविधा धारण संबंधी वाक्य में ऊपर धारण किया की क्रिया को अनुवाद न मानकर विधि ही माना गया है व्याख्या जैसे अधस्ता संविधम धारियन ननु द्रवेद ही देवेभ्यो धार्य थी अर्थात श्रृगदंड के नीचे संविधा धारण करके अनुद्रवण करें किंतु देवताओं के लिए ऊपर धारण करें इस वाक्य में श्रृग दंड के अधो भाग में संविधा धारण की विधि के साथ एक वाक्यता की प्रतीति होने पर ऊपर धारण की क्रिया को अपूर्व होने के कारण विधि मान लिया है उसी प्रकार पूर्वोक्त श्रुति में जो चारों आश्रमों का सांकेतिक वर्णन है उसे अनुवाद न मानकर विधि ही स्वीकार करना चाहिए दूसरे श्रुति में आश्रमों का विधान करने वाले वचन स्पष्ट मिलते हैं यथा ब्रह्मचर्य परिस्य गृह भवे गृही भूत वनी भवेद वनी भूत प्रब्रजेत यदि वेतरथा ब्रह्मचरियाद प्रव्रजेद गृहा वनाद्वा यदरव विजेत भिर, तदहरव प्रव्रजेद अर्थात ब्रह्मचर्य को पूर्ण करके गृहस्थ होना चाहिए गृहस्थ को वान होकर उसके बाद सन्यासी होना उचित है अथवा तीन इच्छा हो तो दूसरे प्रकार से ब्रह्मचर्य से गृहस्थ से या वान सन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए जिस दिन पूर्ण वैराग्य हो जाए उसी दिन सन्यास ले लेना चाहिए इसी प्रकार अन्यन्ुतियों में भी आश्रमों के लिए विधि देखी जाती है अतः जहाँ केवल सांकेतिक रूप से आश्रमों का वर्णन हो वहाँ संकेत से ही उनकी विधि भी मान लेनी चाहिए यहाँ यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि कर्म त्याग का निषेध करने वाली जो श्रुति है वह कर्माशक्त मनुष्यों के लिए ही है विरक्त के लिए नहीं है इस विवेचन से यह सिद्ध हो गया कि कर्मों के बिना केवल ज्ञान से ही ब्रह्म प्राप्ति रूप परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है संबंध पूर्व प्रकरण में संन्यास आश्रम की सिद्धि की गई अब यज्ञ कर्म के अंगभूत उदगीत आदि में की जाने वाली जो उपासना है उसकी तथा उसके लिए बताए हुए गुणों की विधेयता सिद्ध करके विद्या कर्मों का अंग नहीं है यह सिद्ध करने के उद्देश्य से अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है स्तुतिमात्रुपादानादिति चेन्नाद पूर्वत् सूत्रिकीस चेत यदि कहो उपादान उद्गीत आदि उपासनाओं में जो उनकी महिमा के सूचक वचन है उनमें कर्म के अंगभूत उद्गीत आदि को लेकर वैसा वर्णन किया गया है इसलिए स्तुति मात्रम वह सब केवल उनकी स्तुति मात्र है इति न तो ऐसी बात नहीं है अपूर्वत्वाद क्योंकि वे उपासनाएँ और उनके रसमत्व आदि गुण अपूर्व हैं व्याख्या यदि कहो कि यह जो उद्गीत है वह रसों का भी उत्तम रस है परमात्मा का आश्रय स्थान और पृथ्वी आदि रसों में आठवां सर्वश्रेष्ठ रस है इस प्रकार से जो उद्गीत के विषय में वर्णन है वह केवल स्तुति मात्र है क्योंकि यज्ञ के अंगभूत उद्गीत को लेकर ऐसा कहा गया है इसी प्रकार सभी कर्मांग भूत उपासनाओं में जिन जिन विशेष गुणों का वर्णन है वह सब उस उस अंग की स्तुति मात्र है इसलिए विद्या कर्म का अंग है तो यह कहना उचित नहीं है क्योंकि वे उपासनाएँ और उनके संबंध से बनाए हुए गुण अपूर्व हैं जो अन्य किसी प्रमाण से प्राप्त न हो उसे अपूर्व कहते हैं इन उपासनाओं और इनके गुणों का न तो अन्यत्र कहीं वर्णन है और न अनुमान आदि से ही उनका ज्ञान होता है अतः उन्हें अपूर्व माना गया है इसलिए यह कथन स्तुति के लिए नहीं किंतु उद्गीत आदि को प्रतीक बनाकर उसमें उपास देव की भावना करने के लिए स्पष्ट प्रेरणा देने वाला विधिवाक्य है अतः विद्या कर्म का अंग नहीं है